रासे रासकरम वरम रासे रेषात्र वंदे रास विनोदन वंदेहम श्रीगुरुत्पदकमल श्रीगुरव्रवांस साग्र जा सह गण रघुनाथन्व तम सजीव सात सवधूत परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कृष्ण सहगण ललिता श्री विशाखाता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे मिताई गौर हरे रस शेखर रास राशेष्व रस मंडलाधिपति रस नायक रस विनायक रस मोहन रस ललित रसधी रस रस रसवासी रस विलासी रसो वही सह श्री राधरमण देव की असीम कृपासो हम सभी भक्तगण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर के द्वारा विरचित श्री, गुर, गुरु श्री गुरु अष्टकम का पाठ कर रहे हैं आज श्री अष्टकम के सष्टम छठे श्लोक की चर्चा होगी निकुंज यू नो रतिक सिद्ध या याल तिरपे दाक्षादीवल वंदे गुरुश्री चरारिंद वंदे गुरुश्री चरण वंदे गुरुश्री चरण प्यारा भाव है निकुंज युनो रतिकेली सिद्ध ही जो प्रिया प्रियतम है उनकी जो रतिकेली प्रेम क्रीड़ाओं को कराने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं और कैसे कराते या युक्तिर रक्षणिया बोले जो युक्तियों को मन में बारंबार धारण करती हुई कैसे मैं प्रेम की दोनों की लीलाओं को कराऊं? ये बारंबार सोचती रहती हैं कि कैसे प्रिय प्रीतम का मिलन हो कैसे ठाकुर ठाकुरानी के बीच में लीलाएं हो उसी का ही जिनका स्मरण और मानसी चलती रहती है और मानसी में वह हमेशा ध्यान करती हैं कि ये कौन सी युक्ति को मैं लगाऊं जिससे मेरे प्रिया और प्रियतम जो है वह दोनों के दोनों प्रेम बस होकर प्रेम की इस लीला को करें। बोले वह कैसी है तत्र अति दाक्ष बोले ऐसी अति दक्ष हा जो इन सेवाओं में अति दक्ष है वह जानती है कि किन सेवाओं को करना है वह जानती है कि किन सेवाओं को करके प्रिया प्रियतम की ही आ, प्रिया प्रियतम का मिलन होगा और प्रिया प्रियतम की उन लीलाओं में कोई अवरोध नहीं होगा और वह प्रिया प्रियतम की लीला और प्रेमरस देगी वह उनमें अति दक्ष है और अति दक्ष होने के कारण वल्लभस्य वल्लभ वल्लभ वाले प्रिया है प्रिया प्रियतम की प्रिया है और किसी की हो या ना हो परंतु प्रिया प्रियतम बड़ को बड़ा पसंद है कि वह हमारी सेवा इस प्रकार से करती है जिसके कारण हम सब आप हम दोनों आपस में मिलकर यहां विधिवत रूप से लीलाओं को कर सकते हैं तो ऐसे गुरुवर उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं भगवान ये आचार्य जो होते हैं इनका दो भाव है एक भाव में तो वह जब धारित अपना साधक रूप धारण करे हुए हैं उन साधक रूप धारण करके वह नियम के बड़े पक्के होते हैं और नियम के संग संग उनका आचार धर्म ऐसा है कि उन्होंने किसी बात को एक बार कह दिया अगर शिष्य ने नहीं माना तो कई बार ऐसा होता है कि वह उसको दंड भी देते हैं जैसे श्री रूप गोस्वामी आपने श्री जीव गोस्वामी से कह दिया कि देखो आपने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया बहुत अच्छा है परंतु शास्त्रों को 50 जगह पे जाके मत बताओ कि मैंने ये पढ़ाए और अपना अपने बात को सिद्ध करने का प्रयत्न मत करो जो पढ़ लिया वो बहुत है जैसे उद्दलक ऋषि की कथा आती है कि उन छोपनिषद के अंदर कि उनके पुत्र हुए श्वेत केतु श्वेतकेतु जो थे वह अपने गुरुजनों से बहुत पाठ पढ़ पढ़ाकर सब गुरुकुल के अंदर जितना भी ज्ञान प्राप्त कर सकते थे उन सब ज्ञान को प्राप्त करके अपने पिता के पास गए ऋषि के पास पहुंचे तो ऋषि ने आते ही बड़े खुश थे क्या तो मैंने संसार के जितने भी छठो दर्शन है वेद पुराण इतिहास सबों का अध्ययन कर लिया कोई ऐसी चीज ही नहीं बची है जिसे मैंने ना पढ़ा हो मैं अब सब जानता हूं तब अपने गुरु को प्रणाम करा अपने पिता को प्रणाम करा और पिता को प्रणाम करा तो बड़े खुश थे कि मेरे पिता आज बड़े खुश होंगे कि मेरा पुत्र आज सब कुछ पढ़ के आया है पिता ने देख पिता ने देखा कि यह पढ़ के तो आया है परंतु यह अभिमान को भी लेके आया है कहीं ना कहीं तो पिता ने एक बात पूछी पिता ने कहा कि क्या तूने सब कुछ पढ़ लिया क्या तूने एक उसको पढ़ लिया जिसे पढ़ने के बाद सब कुछ पढ़ लिया जाता है सोचने लगे बोले वह एक क्या है तब पिता ने बड़े प्यार से पूछा उन्होंने कहा कि जा और जाकर मिट्टी के बहुत सारे बर्तनों को लेके आ मिट्टी के बहुत सारे बर्तनों को लेके जब वह आए और आने के बाद उन्होंने अपने पिता के सामने रखा तो श्वेत केतु से उनके पिता ने पूछा कि एक बात बता ये सब जो बर्तन है इनके ये सब बने किससे हैं तो बोले ये सब मिट्टी से बने हैं अच्छा तो बोले इनके फिर नाम अलग अलग क्यों है किसी का कुल्लड़ है किसी की थाली है किसी का कटोरी है ये सब अलग अलग नाम इनके क्यों हैं? बोले ये वस्तु में अंतर करने के लिए ही नामों को दे रखा है बोले ठीक उसी प्रकार से तू अगर यह सोचता है कि तू अलग है मैं अलग हूं सब संसार में अलग है तो नहीं तत्व सब एक है सब निमित्त जो है सबका बनने का वह सब पीछे के पीछे जो है वह भगवान है क्या तूने भगवान को जाना है इस बात को पूछा भगवान को जाना है एक को जाना है जिसको जानने से और किसी को जानने की आवश्यकता नहीं होती है बोले मैंने उनको तो नहीं जाना मेरे किसी गुरु ने मुझको यह नहीं बताया कि कोई एक ऐसा है जिसे जानने के बाद कुछ भी और जानने की आवश्यकता नहीं रहती है तो पिता बोले कि अभी बेटा तूने पढ़ाई नहीं करी है तू अपने गुरु के पास जा और गुरु के पास जाके पढ़ थोड़ा सा मन उदास हुआ मैं तो इतनी पढ़ाई करी इतने वर्षों तक और उसके बाद भी मेरे पिता प्रसन्न नहीं है कहते हैं तू भी पढ़ाई नहीं है कुछ भी तो मन के अंदर ऐसा भाव थोड़ा सा उदास मन परंतु पिता ने कहा है तो पिता की आज्ञा को ही सर्वोपरि मानते हुए अपने गुरु के पास गए गुरु के पास पहुंचे और प्रणाम किया और कहा कि मेरे पिता ने कहा है कि क्या तू उसको जानता है जिसको पढ़ने के बाद और किसी की भी पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है तो इस बात को जैसे ही कहा तो कहने के बाद गुरु बड़े प्रसन्न हुए गुरु ने कहा एक काम कर मेरे पास 400 सौ गैया है इनको ले जा वन के अंदर जंगल के अंदर और जब ये एक हो जाए तब मेरे पास वापस लेके आ जाना सोचो बहुत बड़ी बात थी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो कोई शास्त्र हो शास्त्रों का ज्ञाता हो और सब कुछ जानता हो पांडित्य भरा पड़ा हुआ हो जिसके अंदर उसके गुरु सब कुछ सिखाने के बाद उससे कहते हैं अब तू सर्वशास्त्र अब तुझे गैया चरानी है और गैया चलानी ही नहीं है ये 400 सौ गैया है जब 1000 हो जाए तो मेरे पास आ जाए ये बात बहुत लोगों के पल्ले नहीं पड़ती है कि गुरु ने इतना पढ़ाया इतना लिखाया और उसके बाद कह दिया ये सब छोड़ दे सिर्फ जा और जाके गैया 400 सौ गैया है एक हजार जिस दिन हो जाएंगे उस दिन मेरे वापस आश्रम में लौट के आ जाना पर श्वेत केतु ने उस बात को गुरु के वचन है अपने जीवन में प्राणों से अति प्रिय है धारण कर लिया और ये धारण करना बड़ा जरूरी भी है क्योंकि गुरुजन जो है वह और हमारे सत गुरु सदगुरु के द्वारा कही हुई हर बात बड़ी मुख्य बात है और अगर हम सोचे कि नहीं हमारा दिमाग उसमें ज्यादा ऊंचा चल सकता है तो रसिकाचार्यो ने कहा है उदित होने ते भैया कछू न आवे हरि गुरु को राजी करे रहे सर्वदा साथ रसिक जनों ने कहा है जो अपने मन से चलता है जिसका मन पे ज्यादा वो हो गया उद्यत मतलब भटकाव आ गया मन में सोचने में लगा हुआ है अब उसका मन कैसा है अब गुरु से उसे आशीर्वाद तो मिला हुआ है और वह मंत्र आदि मिला हुआ है तो उसका हृदय अब थोड़ा थोड़ा आचार्यों ने कहा कि उसका थोड़ा थोड़ा उसका मीठा मनने लगा है परंतु उस मीठे बने हुए मन के अंदर एक कीड़ा आके बैठ गया है तो वह कीड़ा जो है अब वह कीड़ा उस मन को खराब करने पर लगा हुआ है परंतु वह जानता तो है कि उसका मन अब थोड़ा थोड़ा सा मधुर होता जा रहा है परंतु उस कीड़े के कारण वह फल खराब हो रहा है यह उसको भान अभी तक नहीं हुआ है तो वह क्या है कि जो जो मनमुखी हुए और मनमानी करवे लगे हैं बोले वह भाई उदित वो उनका मन के अंदर ऐसा भटकाव है जाए कि खुद तो कछु हाथ ना आवे कछु ना आवे हाथ बोले उसके तो जीवन में कभी हाथ कुछ नहीं आएगा क्यों हरि गुरु को राजी करे रहे सर्वदा साथ सा जीवन को एकमात्र प्रण ऐसा ही होनो चाहिए कि अगर वह श्री हरि और गुरु को ही राजी रखे वो तो सदा सर्वदा उन्हीं के संग और उन्हीं को संग करते रहवेगो तो करते करते में वह सर्वदा सुखी होके रहवेगो और इसको ऐसा भी समझ सके परमारथ की बात भी है कि हमारे यहां ऐसो भी कहो गयो है कि गुरु जो हुए उन गुरु की उन गुरु की अः वह गुरु हमारी भक्ति को मूल हो मूल को अर्थ समझो हो बोले मूल का होए बोले मूल वह होए जहां पर व्यक्ति जड़ जिसे कही जाए अब जब जल देनो होए तो कहा दियो जाए सके बोले वह जल तो हमें सीधो के सीधो मूल में ही दी हो जाए सके अगर मूल में तुमने यह जल ना दियो तो कहा हो बोले तुम कहीं पत्ती पे दे दो फलन पे दे दियो सा पे दे दो वृक्ष पे डाल दो परंतु तुम्हारी भक्ति ना बढ़ेगी so, ठीक वही यह व्यक्ति को बारंबार चेष्टा करन चाहिए कि श्री गुरु सेवत बारम्बारे से जो जल मूल दिए फल फूल नहीं उमंगी चलत अरुणा साधन सिद्ध होत होते छिन्न ब्रह्मतम श्रम नहीं जायी तीन प्रीति प्रतीत बढ़त छिन्न ही छिन सहत सवाई श्री वृंदावन घन नव निकुंज दंपत्ति संपत्ति सुख दाई श्री बिहारी दास हरिदास कृपाते हस्तामल बिमलाई कहोगे वो है जे बड़भागी जन श्री गुरुदेव को ही साचे भाव से सेवे हैं मतलब सत्यता से उनकी सेवा करें वह संत समाज आदि को परमार्थी जान ही उनकी सेवा करें मतलब जब हमने अपने मूल के अंदर जल दिया तो जल देने के बाद जो परमार्थ वह और परमार्थ में जो फल निकले वह फल कौन है वही साधु और संत हैं क्योंकि उनकी कृपा से हम साधु और संतन को कहा पहले जान पाए हैं हम तो सोचते कि साधु संत होते भी ना है परंतु गुरु की कृपा ऐसी प्राप्त भई कि उनके कारण हमें बहुत सारे साधु संतन को दर्शन प्राप्त भयो तो वह क्यों भयो क्योंकि तुमने पहले कछु तुमने जल दियो और गुरु रूपी मूल के जड़ के अंदर जब आपने उस जल को दियो तो बाक्यों पर बाक़े कारण जैसे मूल में जल देवे थे वृक्ष हरो भरो और फूल तो भी रह विकसित भी हो जाए बहुत बड़ो है सफल हो गए हैं और श्री वृंदावन की नव निकुंज मंदिर में नित्य विहार करवे वाले मेरे श्री प्रिया प्रियतम लाल और छिन सहज समाई प्रीति प्रती भरती जाए है मतलब उनके प्रति हमारा प्रेम जो है ना वह दिन दिन प्रतिपल भड़ते ही जाए कम कभी भी नए हो बोले ऐसे गुरुसेवी साधक को श्री स्वामी जी महाराज की कृपाते श्री जुगल को नित्य विहार रस प्राप्त हो गए तो कहा है कि गुरु जो है वह हमारे आ, हमारे यहां पे कहोगे वह हमारी भक्ति के मूल है जड़ है क्यों क्योंकि हमारे यहाँ तो अः श्री चैतन्य चरितमृत आदि के अंदर कहा गया है वह क्या करते हैं भक्ति लता बीज का रोपण हमारे हृदय के अंदर करते हैं तो उन्होंने भक्ति लता बीज को हमारे अंदर रूपित करा और उसके बाद अपने वचनामृत वच्चना, आदि से वह उसका पोषण करते हुए वह अपने हृदय के अंदर आपके एक वह सुंदर निकुंज निर्माण करते हैं जो प्रिया प्रीतम को रिझा के उसके अंदर विराजित करा जा सके सो भक्त ना सोहत मांगत भीक अपनी लजत लजावत हरी गुरु जिनकी भूलही सीख बोले भैया जो लोग इधर उधर भागते फिरे अपने गुरु की बात ना hey, है मान रहे और मानते बहे परंतु उन्हें लग रही है कि प्रेम रस तो मिलना रेह मैं प्रेम रस यहां से ले लाऊ मैं प्रेम रस वहां से ले लाऊ मैं प्रेम रस वहां से ले लाऊ जो भागने में लगो वह, वह है बोले आपन लजत लजावत हरी जिनकी भूल सीख बोले वह तो महाराज इतनी लज्जा को कारण कर दियो है भगवान हरी के तय और गुरु के तई अपने भगवान हरी के शास्त्र की बातों को मान रहे हो है, ना वह अपने गुरु की बातन को मान रहे हो है। तो ये बहुत जरूरी हो जितने आहार आहारितनो ही सब दिन समय दुबेक यह बड़ो जरूरी है कि अगर वाय चाहिए कि वह बृंदावन प्राप्त होए, तो वह अपने गुरुवन की बात को माने बड़ी कड़वी होए। के, के ताई भी बड़ी कडवी ही, कि 400 गैया दे दी नहीं किसी पंडित को और कहो कि एक हजार हो तो जाए तो लेके आ जाइयो कौन ऐसा मान सके क्योंकि हमारो तो जीव तो जहां मिठाई खाने में लग जाए ना तो कड़वा खाने को मनना करे किसी को बैठने बढ़िया सी उसमें है जाए जाको जीवन अच्छों कटे वासे कहो कि अब तू साधक बन जा और बन के बिल्कुल ब्रह्मचारी बन के वृंदावन में रहले ले हरेकू ऐसो ना भाव हो पावे तो कहो कि माखन आस कपास मथे स्वाद की साधन जीव लटी कंज करील सुवास कु कसे बिन मानत एक सटी सरस परस की संधि यही जू गए बड़ भागी अन्य घटी श्री बिहार न दास बिना न रहे असमंजस बात ढटी जो साधक श्री गुरुदेव के चरण कमलन की दृढ़ अनन्न्य भावते शरण में नह जाए जो अपने गुरुदेव की शरण में अनन्या भाव से नाहे जाए हैं मतलब अनन्य भावों को मतलब हुए कि और सब ठीक है संसार में बहुत प्रेम है इस संसार में बहुत विद्याएं हैं इस संसार में विविध प्रकार के मंत्र हैं इस संसार में विविध प्रकार के प्रयोग हैं इस संसार में विविध प्रकार के विज्ञान हैं परंतु मेरे जो श्री गुरुवर हैं, उन्हीं में मेरी अन्यता रसिक, रसिकता है जाके अलावा मेरी रसिकता मेरो रस और कहीं पर भी विद्यमान ना है। और जय भावसू ही जब वह शरणागति ना लेरोमणि श्री महाप्रभु आदि के नित्य विहार को रस प्राप्त भी करनो चाहे कि महाप्रभु के द्वारा जो रस दियो मुझे वह भी प्राप्त है जाए तो ताको लक्ष्य करके यहां पर रसिकाचार्य ने कही है कि भैया तुमने तो ये बहुत बड़ी असमंजस की बात कह दी नहीं है जे तुम्हें न कहू शोभा ना पावे ये तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगे है बोले क्यों बोले श्री गुरु के अनन्य रहिवे से ही शिक्षा को भुलाए के ऐसे लोग स्वयं तो लज्जित हो बोले श्री गुरु के द्वारा जो शिक्षा देनी कि भैया ऐसे ऐसे रहनो है ऐसा ऐसा करनो है इतनो मंत्र करो इतनो पाठ करो जा भावसु करो, यह या की, की व्रति को देख के श्री हरि गुरु ही लज्जित गुरु को ही लज्जित होनो परे है परंतु इतनो सब कुछ दे दियो श्री गुरु ने रास विहार दे दिया श्री गुरु ने उस वृंदावन धाम को दे दिया श्री गुरु ने वृंदावन की रहनी को दे दिया श्री गुरु ने वृंदावन की रसरीति को दे दिया श्री गुरु ने रस ज्ञान को दे दिया रस मंत्र को दे दिया श्री गुरु ने रस की विधि को दे दिया उसके बाद भी लज्जा ना आई कि तुम मांगन के तय दुनिया में फिर रहे हो एक स्थान पे तुम्हारो इतना सब कुछ प्राप्त है अब मैं वहा संपत्ति को ही अपने जीवन को सर्वस्व मान के उसकी रक्षा करूंगा तुम तो बाकी भी मांगवे की व्रति ऐसी है गई है कि भीख मांगने के तय तुम इधर से उधर सब जगह भागे जा रहे हो मन में ठहरा भी ना हो रहे हो कि जो घर के अंदर संपत्ति रखी है वह लुट जावेगी परंतु तुम इधर से उधर भाग रहे हो तो बामे श्री गुरु एवं श्री हरि उन दोनों की ही लज्जा को सामना करना पड़ रो है वह देख रहे हैं कि इतनी महंगी बहुमूल्य वस्तु को तुमको दे दियो बाकी बाद भी तुमने उसको त्याज्य करने के बाद इधर से उधर और मुझको कहा से मिले और मुझको कहा से मिले अरे जो मिलो है बाय बढ़ाने के प्रयत्न करो उसको बढ़ाओ और गुरु के अंदर अनंता रखो तो जीवन बिताइने के ताई जैसे आहार की जरूरत होए, वैसे ही ही श्री हरि सबन को अवश्य देवे है परंतु बाकी बाद भी अगर किसी की निष्ठा सही से ना है पाए तो वह बात तो ऐसी है गई कि भैया कि बाकी मूरख की जीवा पे माखन को स्वाद के ताई तो लग उसको ललचा रहे हो है कि अरे मेरे मुख पर माखन को तो लालच लग गयो रस को तो लग गयो तो परंतु वह जाने ना है कि मुंह में बाकी जगह पे कपास चलो गयो है बाके मुंह में अब कहा जा रहे हो संसार में इधर उधर जाने लगे ना तो बाकी जगह पे बाय का है गयो? कपड़ा मुंह में जा रहे हो सूखो जा रही हो रुई जा रही है पर बायना समझ में आ रही है बात जैसे तैसे हूं काहू की नासिका सुबास कु अनुभिज्ञ होने के कारण अरुण कमल एवं करील के फूलन को एक ही समान मान लेवे जैसे फूल होए परंतु किसी की नासिका जो है वह गंध को नहीं पहचान पाती है कि सुगंधी किसे कहते हैं तो कमल को फूल और करील को फूल उन दोनों की सुगंधी एक जैसी ही जो मान ले बोले अर्थात नव निकुंज मंदिर को सर्वोपरि नित्य विहार को अद्भुत प्रेम अनुराध आसक्ति में विलास को ही वह अपने मन से संयोग संयोगात्मक सुख मतलब अगर वह किसी से मिलो और मिलने के बाद ऐसा भाव बाय भयो अरे इनको भाव तो बड़ो अच्छो है तो वह स्थूल स्थूल संयोगात्मक के होने के कारण वह वह रसात्मक संयोग को छोड़ रहा है जो उसे गुरु से प्राप्त हुआ है क्यों क्योंकि भाई यहां को तो भाव यह पु... वैष्णव मिले यह संत मिले यह रसिक मिले यह महाजन मिले यह साधु मिले यह संत मिले परंतु वह तो अभी अपने को और सुधार कर साफ कर कर साधन करते वह अभी तो वह परिश्रम कर रहे हैं कि वह उस अवस्था पर पहुंच जाए जहां पर उसे आंख बंद करते ही मालूम चल जाए कि कौन सा साधु अच्छा है कौन सी मेरी मेरे, मेरे ताई मेरे लिए शिक्षा अच्छी है अभी तो ना है वह ना मालूम परंतु वह स्थूल संयोग संयोगात्मक होए के स्थूल में अगर कहीं किसी से संयोग को सुख प्राप्त भयो उसके अंदर वह सब सबकू भूल जाए और वह स्थूल रसन को ही एक करके माने मतलब जो यहाँ स्थूल में किसी से किसी वैष्णव से किसी से उसे रस जरासो मिलो तो वो सोचे वाह वह तो निज संपत्ति भगवान को अशीस प्रेम वह नित्य केली रास केली लीला की उसे तो सिद्धि प्राप्त है चुकी है इतना बड़ो प्रेम प्राप्त है गे कि अब मैं तो बिल्कुल इनकी कृपा से वहां पहुंच जाऊंग तो बोले वह तो भैया ऐसा है कि अपने गुरुवर अपने मूल को छोड़ के हाँ, वह सब जगह पर भागे जा रही हो है परंतु बाया की प्यास कभी ना है बुझेगी क्यों क्योंकि बाहे नित्य केली रति के लिए सिद्ध ही बोले यह जो नित्य केली है ना यह उसको प्राप्त ना है होनी क्योंकि वह अभी भी माखन की सोच रही हो है परंतु कपासन पर जा, जा के रहो है अरे जो बाकी पास मिलो हो उस साम्राज्य को तो बढ़ा अपने हृदय के अंदर दी हुई उस को जिसमें भक्ति लता बीज आरोपित करने के बाद तुम्हारे अंदर जो कुंज बनाई तुम्हारे गुरुवर ने उस गुरुवर की कुंज को तुम सजाओ तो सही उस कुंज को बढ़ाओ तो सही उस कुंज में श्री राधा रानी से बारम्बार प्रार्थना करो हे राधा रानी जैसे आप अपने हाथों से वात्सल्य में रस का संचार वृंदावन की हर तरु लता पर करती हैं। ठीक वैसे ही मेरे हृदय के अंदर जो श्री गुरु के द्वारा आरोपित हाँ यह जो बीज है और जो भक्ति लता बनकर उसमें पुष्प विकसित होना चाहते है। परंतु मैं साधन खूब कर रहा हूं। उसके बाद भी यह साधनों से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा मैं क्या करू क्या करूं क्या करूं बोले अरे मुझे मालूम है कि आप तो बहुत करुणामयी हो श्री राधा आप ही श्री राधे, आप अपने करकमलों से मेरे हृदय के अंदर वह जो सूखी हुई पुंज है वह भक्ति लता है उसको जरा सा हाथ लगा दो कि आपकी वात्सल्य माधुरी आपका वात्सल्य अनुराग आपकी वात्सल्य रस मेरे हृदय के अंदर आके उस नवसंचार रस डाल दे उस नित्य के लिए का जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर मुझे आपकी सेवा में अनुरक्त कर दे श्री गुरु मंजरी मुझे आपके आपके सेवा के अंदर अनुरक्त कर दे तो भगवान अगर किसी को रस चाहिए तो वे ताहीं सर्वोपरि नित्य विहार रस के लालायत हुए तो श्री गुरुदेव के चरण कमलन को साचे मनते अनष्ट अनन्य आश्रय ले लेवे हैं और जो अनन्य आश्रय न लेना भैया वह श्री बिहार ने दास बिना ना बिहार रहे असमंजस बात ढटी बोले उसमें वह कछूबी कर लेके बाद भी उसको अनन्य रस की प्राप्ति नहे होएगी क्योंकि अभी तो उसका मन इधर से उधर, से उधर सब जगह पर भाग रिओ है वह अपने मन को रोक के रखे और यह बात भी सही है क्योंकि कहो भी गयो है कि सेवा जो हुए वह गुरु से प्राप्त शुरुआत होवे बोले गुरु से हरी से है हरी से गुरु नाही गुरु छाड़े हरि को भजे तिन सौ दो जाही गुरु आज्ञा जिनने करी तिन को अति बड़ भाग गुरु आज्ञा ते हरी मिले पावे जुगल सुहाग जो जन श्री गुरुदेव को सच्चे भाव से सच्चे मन से ही सेवा करें तिनको साक्षात श्रीहरि के सेवन सहज स्वभाव बनी जाए उनको अपने आप ही ठाकुर जी की सेवा प्राप्त है जाए कुछ करने की जरूरत ना पड़े परंतु केवल श्रीहरि को ही सेवन करने में लगे भाई और गुरु में अनन्नता ना दिखाए के गुरु को छोड़ दियो। बका हो गए बोले इत एक ही नाई गुरु को छाड़ी के सर्व श्री हरि को ही सेवन करवे वाले इनसे तो दोनों के दोनों चले जाए श्री गुरु भी चले जाए और श्री हरि भी चले जाए गुरु छाड़े हरि को भजे तीन सो दो जाय अगर वाने अपने मनसू यो कर लियो कि लाओ में हाँ गुरुजी ठीक है तुम बिराजो तुम बैठो तुम खा जानो तुम्हारे अंदर बुद्धि क्या है तुमसे बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं तो बाकी संघ का हो तो बोले अच्छा ठाकुर जी बैठे हैं जगत गुरु बोले अच्छा हमारे ही आचार्य आचार्यत बोले ही मेरे ही स्वरूप गुरु को तू यह सोचता है कि वह कुछ नहीं जानता है जैसे यहाँ श्वेत केतु अगर मन में यह धारण कर ले कि मेरा गुरु यहाँ मैं गुरु के पास आया हूँ उस एक तत्व को जानने के लिए परंतु मेरे गुरु कह रहे हैं जाके ४०० सौ गैया को चराना शुरू कर दो और जब एक हो जाए तो लौट के आ जाना यहां श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं जीव गोस्वामी से इतने शास्त्र पढ़ लिये परंतु आज के बाद किसी भी वैष्णव के संग तुम चर्चा भी मत करना और श्री आए और ने विशिष्ट तो सिद्धांत का निरूपण बल्ल जीव गोस्वामी नहीं रह पाए और रह नहीं रहने के बाद एकदम उनके संग शास्त्रार्थ करना शुरू कर दिया हाथ जोड़ के श्री वल्लभाचार्य तो वहां से चले गए परंतु जैसे ही श्री रूप गोस्वामी ने इस बात को सुना उन्होंने अपने प्रिय श्रीजीव गोस्वामी से बात करना बंद कर दिया मैं गुरु हूं आपको आज्ञा दी थी इस वस्तु को करने की आपने उस वस्तु को नहीं करा अनु विनय करते रहे सालों साल तक अनुने विनय करते रहे कि श्री रूप गोस्वामी मुझसे बात तो कर ले नहीं आपसे एक बात कही आपने गुरु की बात की और कर दी आपने अपने आप को ज्यादा बड़ा माना सनातन गोस्वामी को बीच में आके आना पड़ा हाथ जोड़ के रूप गोस्वामी से कहना अपने छोटे भ्राता से कहते हैं ठीक है तुमने शिक्षा देने के लिए जीव गोस्वामी को से इतने दिन तक बात नहीं करी परंतु बिन गुरु शिष्य का क्या होता है मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि अब अपने उस क्रोध को छोड़कर हाँ, श्रीजीव के ऊपर कृपा करो साल भर तक गोस्वामी अप, अपने गुरुवर की श्री रूप गोस्वामी की कृपा प्राप्त करने के लिए बारंबार ठाकुर जी से याचना करते ठाकुर जी भी कुछ नहीं कर पाए जिनको साक्षात ठाकुर की प्राप्ति थी श्री जीव गोस्वामी को वह भी श्री रूप गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी के आगे गोस्वामी ने देखा यह अन्यता नहीं है अन्यता होना जरूरी है अगर अन्यता नहीं है तो भगवान दो में अनन्नता हो श्री गुरु के अंदर सब देवों में सर्वोपरि मेरे गुरु हैं, वो श्री हरि में अनन्न्यता सब देवों में सर्वोपरि अगर कोई है तो वह मेरे हृदयस्थ जो विराजित श्री प्रियालाल जो है वही है उनसे बड़ा और कोई भी नहीं है ठीक उसी प्रकार दूसरी अनन्न्यता अपने गुरु के अंदर इस संसार के अंदर जितने भी भक्त हैं उन सब भक्तों से सर्वोपरि अगर कोई है तो वह मेरे गुरु हैं यहां अगर यह भाव आ जाए सो भगवान ठाकुर जी अपने आप मिल जाते हैं और अगर यही भाव नहीं आ पाए तो फिर ठाकुर की प्राप्ति नहीं होगी कहा ना गुरु छाणे हरि जाहि उनके पास से तो दोनों के दोनों चले जाते हैं सो ये बड़ा जरूरी है कि हम इधर उधर की चेष्टाओं को ना करके हम बस बारंबार यही कोशिश करें कि गुरु अपराध नहीं होवे। गुरु अपराध डरो सब कोई साधन श्रवण कहा लागे गयो मूल गत खोई काजर सो काजर ना उजरो होई हो देखो धोई जोही रोग दोष सोई औसत रहो आप, आपको रोई कृतघन ही नहीं मानत राखत तन मन गोई कपट प्रीति पर तीति न उपजे हला भला दोई, कटुक सुभाव बाकसो, पाको मीठो होई आदि मध्य अवसान विमुख ही रहियो हो बिसे बिश हो जैसे जारे अग्नि की को अग्नि शीतल करे न तोई श्री बिहारी दास और ना उप जाए अब श्री गुरु चरण संजोई श्री गुरु अपराध डरों सब कोई भगवान श्री गुरुदेव के अपराध सो तो सबको ही बहुत डरना चाहिए क्योंकि जैसे मूल नष्ट हो जाए तो पेड़ नष्ट हो जाए किसी की जड़ को खराब कर दो हमें याद है कि पहले जंगलों के अंदर किसी पेड़ की लकड़ी को काटा जाता था हरे भरे पेड़ होते थे तो एक इंजेक्शन या दवाई सी होती थी जो जड़ों के अंदर डाल दी जाती थी उसके अंदर जरासी वह डाल दी और डालने के बाद क्या हुआ वह जड़ के अंदर डाला जड़ डल गई जड़ सूख गई जड़ सूख गई तो महाराज पूरा का पूरा यह जो पेड़ था हरा भरा बड़ा सा पेड़ था वह सबका सब सूख गया तो कहा श्री गुरुदेव के अपराधों से तो सबको ही बहुत डरना चाहिए क्योंकि जैसे मूल नष्ट हो जाए तो बाकी बाद पेड़ भी नष्ट हो जाए तब फल फूलन की तो कोई आशा ही ना हो सके कि जा सूखे पुण पे अब कोई फल फूल आवेंगे ताही भक्ति परमारथ पथ के मूल आधार श्री गुरु की अवज्ञा कर श्री हरि की भक्ति श्रवण कीर्तन आदि समस्त साधन वो खूब करते हुए बोल सुबह से रात तक ले तो आचार्य जन कह बाकी विभय निष्फल है जाए चाहे को कितने की धोई धोई के देखिले कीच से कीच ना भूल सके है जैसे कोई अपने आप को बड़ो धोने को प्रयत्न करे परंतु कीचड़ से कीचड़ धुले है का सफेद पान जब स्वच्छ पानी डालो तभी तो कीचड़ धुले तो हमारा मन तो अभी कीच से भरो है, बामे भी हमने गुरु अपराध और कर दियो, तो दो कीचड़ आपस में मिल चुकी हैं और हम सोच रहे हैं कि हम जो भी परमारत कर रहे हैं वामे वो बिल्कुल सही है क्योंकि यह हमारे दिमाग से बिल्कुल सही चल लियो है तो यहां पर आचार्य रसिक का आचार्य ने कही जैसे दो कीचड़ कीचड़ लगी हुई और कीच से कीच धोने में लगो हुए और सोच रहे हो है कि बाकी तो जीवन बड़ो स्वच्छ है जाएगा परंतु निष्फल है कचुनाए होने हो अनेक जनमन को अपराधी तो साधक पहले से ही हो तीन सो छुटवे के तय मने सरणली गुरुदेव की अब बिन को ही अपराध कर बैठो है तब कैसे फलीभूत हो सके जो तुमको रोग हो तुमको कोई बीमारी लग जाए उसको हटाने की तो औषधि खानी चाहिए परंतु कोई कोशिश कर ले कि गुरु मैं वह औषधि को खा लू जैसे है रोग और ज्यादा हो जाए तो ऐसा तो बुद्धिमान जीवी बुद्धिमान लोग हुए वो कह ऐसे काम को कभी मत करें जो रोग लगो भे वो ज्यादा ना भरना चाहिए वह दवाई को बंद कर दो तो या तो तुम्हारी तो हानि हो गई है तो जो कृतग्नि स्वभाव के मानव उपकारन उपकार माने जो ऐसे भगत हुए जो अपने ऊपर करे हुए गुरु के उपकार को कभी भी ना माने तो उनके ताई कहोगे कहो है कि वह ऊपर से तो बड़ो प्रेम दिखावे बड़ी मीठी मीठी बात करें हमारे यहां पे कहें कि शिष्य को आज्ञाकारी होना चाहिए परंतु अब साधु भाषा में ऐसा सबके सब कई सब जगह पे हमने ऐसा सुनो बचपन से अब गुरु आज्ञाकारी हो गए शिष्य आके बोले गुरुजी मैं ये ये ये ये ये ये कर रहा हूं सब सही है ना गुरु चुपचाप बैठे हुए हैं पूछी तो जाने है ना कि गुरुजी आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं बाने तो आके बता दी मैं जे जे जे जे जे करो गुरु चुपचाप हो गुरु जाने कि गुरुजी ने कह दी नहीं कि अच्छा इस वाली वस्तु को मत करो इसको करो तो वह मानेगा नहीं क्योंकि उसका मन चल रहा है वहां पे तो गुरु क्या है अब गुरु आज्ञाकारी हो जाए गुरु आज्ञाकारी हां भैया बहुत अच्छो कर रहे हो तू बड़े आनंद में कर रहे हो क्योंकि तू पूछ तो रहे हो ही ना तू बुद्धिमान है क्यों अब अपने आप में तो अपने मनसू कर तो जो मन से करे बाकी तो यहां पे कही कि वह अपने उपकार अपने ऊपर करे वह उपकार को न माने कि गुरु के द्वारा क्या क्या उपकार उसके जीवन पे करे गए हैं कि वह उसे रस रीति मिली है उसे रस प्राप्त हुई है उसे रतिकेली के बारे में पता लगा है उसे प्रेम लीला के बारे में मालूम चला है, उसे नित्यधाम धाम वृंदावन की वह रस आ, रस सेवाओं के बारे में पता चला है जिससे वह जीवन भर अनभिज्ञ कभी भी नहीं मालूम थी उसे कुछ भी तो कहा कि वह शिष्य जो हुए तो सु। वह सुबह से लेकर स्वरूप को छिपाए के रखे अपने तन और मन के वास्तविक स्वरूप को कि वह उपकार तो मान ही ना है रहो गुरु को सेवा तो कर रहे हो परंतु दिखावटी सेवा करने में लगो वह है तो वाके स या कपट से दो चार दिना के तय तो वह बड़ो ही आनंद प्राप्त करे हो अरे कोई बात नहीं गुरुजी को मालूम ही ना, है। ना है। मेरो जैसो भाव चल लियो है किंतु रही होती कभी ना हो सके वह सत्यता में यहां श्री रसिकाचार्य कहते हैं उसे जीवन के अंदर कभी भी भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रीत और प्रतीत मतलब प्रेम और प्रेम की सिद्धि यह दोनों की दोनों नहीं हो सकती है काम कांचे अस्थिर स्वभाव को फल तो करवो ही होए बड़ी प्यारी बात कही कहा कि जो कच्चा कच्ची वस्तु होती है ना उसका तो प्रभाव स्वभाव कैसा होता है वो कड़वाई हो वह जो कच्चा कुछ भी खाने को हो तो वह कांचे अस्थिर स्वभाव को फल कच्चो ही होए तो जाए जासो ऐसे स्वभाव को त्याग देना चाहिए ऐसे स्वभाव को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए ऐसा स्वभाव है कि अभी तो कच्चा है अभी तो जानता भी नहीं है अभी तो सीख रहा है थोड़ा थोड़ा सीखा कई बार ऐसा होता है ना कि हमें भी हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा रहा अंग्रेजी के दो शब्द आते थे तो हम सोचते थे पूरी अंग्रेजी आ गई परंतु अब जाके मालूम चला कि अंग्रेजी को अभी तो ई भी ना आव है ऐसे बड़े बड़े लोग होंगे जो थोड़ा सो रस रीति में जरा सो पहुंचे दस दिन तो जाके कथा सुनी 20 दिन उन्होंने जाके कचू शास्त्र पढ़ लिए तो अपने आप को लगे कि अब मैं ज्यादा जान गया हूं अभी तो बहुत सारी चीज जान गया हूं पहले तो इतनी भी नहीं मालूम थी अब तो इतना सारा जान गया हूं अब मैं आ, तो उसके दिमाग के अंदर यही चलता रहता अब मैं ये चीज नई चीज आ गई है वो नई चीज आ गई है तो वो कहा पर अभी भी कच्चो है क्योंकि शास्त्र तो ग्रंथ जो है ना वह तो नक्शे की तरह से है नक्शे के ऊपर नहीं बैठा जाता है मतलब तुम इतने शास्त्रों को पढ़ लो ना? तो शास्त्रों को पढ़ के कुछ नहीं होगा यहाँ श्वेत केतु ने भी शास्त्रों को पढ़ लिया था ना? शास्त्रों को पढ़ के कुछ नहीं होगा शास्त्रों से जिस विषय की बात करी गई है उस विषय को पाने की चेष्टा करनी है क्योंकि अंतिम तो दशा सब शास्त्रों की उन यह है कि कैसे तुम अपनी सब वस्तुओं को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा समय भजन में लगाओ तो यहां पे कहा कि जैसे कच्चे को कच्चा कोई अगर कचु फल होए तो वह कड़वा होए, परंतु एक बड़ी गजब की चीज कही बोले अगर वह पक्की नींब की निबौरी होए, नींब की नींब जो बाकी हो निरी होए वह पक जाए नीम की निबोरी जो हुए वह पक जाए तो वह मीठी प्रतीत हो जाए वह मीठी लगे खाने में वो कच्ची वही तो कड़वी लगेगी परंतु हमारो हृदय कितनों भी कड़वो क्यों ना भयो परंतु गुरु कृपाशु हा जो गुरु द्वारा भचन रीति दी गई और गुरु आदेश को अपना ही जीवन को सर्वस्व मान लियो मानने के बाद मेरी कड़वी नीम भी मीठी बन जाती है तो कहा कि पकीवे तो नीब की निबौरी हूं मीठी है जाए अर्थात श्री गुरु चरण में आदि से लेके अंत तक शुरू से लेके अंत तक जो दृढ़ विश्वास करके रहवे है और प्रीति रखवे प्रीति रखे बाको तो काम बन सके है परंतु किंतु जो लोग आदि मध्य अंत सब समय में अपने ही मन की सोच सांच के इधर से उधर भाग रहे हैं गुरु की थोड़ी सी बात मान ली नहीं, दूसरे की कछु बात मान ली नहीं, तीसरे की कछु बात मान ली नहीं, चौथे की कछु बात मान ली नहीं और गुरु की बात कहीं ना कहीं गायब कर दीनी बाकी संग बोले श्री गुरुदेव थे विमुख रहे वह व्यक्ति तिनको काहू अन्य साधन उपाय थे सुख न मिल सके वे अन्य अन्य कितने भी उपाय कर ले बड़ी सारी भजन रीति को अपने जीवन के अंदर लेके आ जाए और आने के बाद वह सोचे कि वाह अब तो मुझे ठाकुर था जी मिल जाएंगे तो भैया रे रसिकाचार्य ने कही कि भाई कभी ठाकुर जी ना मिल सके जैसे अग्नि ते जरे भय को अग्नि ही शीतल करी सके है जल ना कर सके तैसे ही गुरुदेव के अपराधिन के तय और कोई भी अपराध कोई भी उपाय ना है बाय तो बस एक बात ध्यान रखे दीनाती दीन होए के श्री गुरुदेव की चरणन की शरण में चले जाए और वहां जाके अपराध की क्षमा मांगे और क्षमा मांगकर और क्षमा प्राप्त है जाए तो मन के समस्त पापन को दूर करके अपनी भक्ति में भजन करे तो यह है बड़ो जरूरी कि गुरु के प्रति हमारा कभी भी किसी भी प्रकार को अपराध न बने अनन्यता रहवे और वह अगर अनन्न्यता ना है रही तो भगवान कितनो भी लेो, कर लियो खूब कर लिये बाकी बाद भी ठाकुर जी की प्राप्ति ना होनी है क्यों, और क्यों क्योंकि वही गुरु ने है तो वह आपके जीवन के अंदर भक्ति को भक्ति की कुंज को निर्माण करो है तभी तो वहा गुरु के बारे में बताए गुरु सोई जो बेपन बसावे गुरु सोई सो साधु सेवावे गुरु सोई जो हर ही मिलावे या करनी बिनु गुरु न कहावे यहाँ गुरु के बारे में रसिकाचारण ने बताया कि गुरु कहा करे बोले वह वृंदा विपिन में बसाए देवे तुम्हारे मन को आगे चल के तुम्हारे तन को कि भैया तुम्हारा मन जो है ना वह वृंदावन है तुम्हारे घर में जो ठाकुर जी को मंदिर है वह वृंदावन है और तुम तुम्हारा मन से मही बस जाओ और कछु भी मत करो अच्छी तरीके से बसाए देवे फिर गुरु सोही जो साधु सेवा गुरु है जो साधुओं की सेवा भी करवाते हैं कि भाई ऐसे साधु की यहाँ कोई साधु है उनकी सेवा कर दो यह साधु है उनकी यह महाजन है उनकी सेवा कर दो यह भजनानंदी है वहा सेवा कर दो कोई रोगी हो रहे हैं उनकी सेवा कर दो किसी ना किसी प्रकार से सेवा भी करवावे और गुरु सोई जो हर ही मिलावे गुरु ही है जो भगवान श्री राधा रमन लाल से मिलवावेंगे और या करनी बिनु गुरु ना कहावे अगर ये गुरु ने इन तीन वस्तुओं को नहीं करते हैं ना आपके मन को उन्होंने वृंदावन बनाया है ना वृंदावन का भाव दिया है ना साधुओं की वे वहां पर आपसे सेवा करवा रहे हैं भगवान फिर वह गुरु आपको हरी नहीं दिलवा सकते हैं और इसी कारण से वह गुरु नहीं कहला सकते वृंदावन के अगर वह गुरु हैं, तो वह उनके अंदर दो वस्तुएं तो जरूर होंगी वह बृंदा विपिन आपके जीवन के अंदर दे देंगे साधुओं की सेवा करवाएंगे और आप दृढ़ निश्चय करके अन्यता से इन सेवाओं को करेंगे हाँ और गुरु में की वाणी पर विश्वास रखकर, कर हा? आप ठाकुर जी की प्राप्ति करेंगे जैसे अब यही है ना जैसे बालकांड के अंदर सीता जी आ, सीता जी का के विरह में भगवान श्री राम बारम्बार क्रंदन कर रहे हैं और यहाँ गुरु रूपी गुरू रूपी यहाँ शिव हैं और वह कहते हैं पार्वती कि पार्वती यह राम है यह परमेश्वर राम है ध्यान रख समझ हाँ यह जो विलाप कर रहे हैं यह लीला विलाप है सत्य में विलाप नहीं है रोकने की चेष्टा मत कर यह हमारे प्रभु है परंतु उसके बाद भी अपने गुरु की वाणी पर विश्वास नहीं हुआ पार्वती को अपने गुरु शिव पर विश्वास नहीं हुआ उसके बाद भी वह सीता बन के चली गई सीता बन के चली गई उस इसके कारण गुरु ने भी अपने शिष्य को पार्वती से कहा कि अब मैं तुम्हारा त्याग करता हूं तुम सीता बन गई तुमने हमारी बात पर भी विश्वास नहीं करा हमने किस बात को कहा तो गुरु के प्रति अनन्नता का भाव रह गुरु जैसे शिक्षा को देवे आपको लगे कि यह शिक्षा मेरे तय बड़ी ताकत भरी है और इससे काम नहीं हो पा रहा यह मीठी मीठी नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग होए, उनको ऐसो ही भाव लगे कि अरे मीठी मीठी सेवा तो मिल जाए सो तो कर ही और उनसे कह दियो जरा सी थोड़ी सी ये कड़वी सेवा है जहां ज्यादा ताकत लगेगी तो वह सेवा उनसे हो गए करे So, यह अगर मन के अंदर है कि गुरु की सब बातों को हमने माना आज्ञाकारी बने तो गुरु की हर बात पर हम आज्ञाकारी जब वो बन जाते हैं शास्त्रीय बातों पर गलत बातों पर नहीं शास्त्रीय बातों पर अगर हम आज्ञाकारी बन जाते हैं तो हमें सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है और कहते हैं कि श्री गुरु धर्म ही छाड़ी के मन ही के कहे बनाई श्री बिहारी दास संग देखो ठोके बजाई भगवान उन्होंने तो यहां तक बात कह दी रसिकाचार्यों ने बोले जो अपनी गुरु की बात छोड़ देता है और मन की कहे बनाई अपने मन की ही बात बनाने में लगा पड़ा हुआ रहता है तो कहते हैं कि आगे चल के कि उसको छोड़ी देना चाहिए क्यों क्योंकि वह ना उसके कोई साधन कभी सिद्ध तो होने हैं ना उसे कभी गुरु की गुरु से उस हरि की भगवान श्री भगवान श्री राधा लाल की नित्य सेवा प्राप्त होनी है क्यों क्योंकि महाराज वह तो घर घर हाट बाजार में पूछत फिरे चटोर होश करे पेट ना भरे घी से बुरे लटोर बिधु थोरो के घनो बहगी फिरे बिनो भाई मांगत मोल मसूर के जाई क्या बढ़िया बात कही बोले गुरु क्यों से उसके बाद उसका त्याग कर दे अगर वह नहीं सुनता है तो जैसे श्री रूप गोस्वामी ने त्याग कर दिया जी गोस्वामी का बोले इससे मेरी बात नहीं मानी अपने मन से चला तो बोले ये क्यों ऐसा हुआ बोले चटोर लोग जो चटोरे हो जाते हैं ना चटोरी का मतलब जिन्हें चाट खाने की आदत होती है गुजरात में तो होती है ना अहमदाबाद जाओ बड़े सारी जगह पर चाट खाई जाती है शाम को हर जगह पर चाट चाट चाट चाट और गुजरात के अंदर शाम का खाना तो बनता नहीं है कई जगह पर अहमदाबाद में हमने देखा शाम को वहां की महिलाएं स्त्रियां जो है वह खाना नहीं बनाती है अधिकतर जगह पर वो शाम को बाहर जाके खाती हैं तो जिनको चटोरोपन की आदत लग चुकी है तो चटोरेपन की आदत में क्या है कि उन्हें हर जगह पर जाके खाना है हर जगह पर जाके देखना है यहां की चाट कैसी है यहां की चाट कैसी है क्योंकि उसका भरा नहीं है कि एक ही स्थान पर रहूं मेरा तो यहां पर बड़ा शांति है तो जिसने अपने गुरु को छोड़ दिया गुरु के वचनामृत को छोड़ दिया गुरु के चरणामृत को छोड़ दिया गुरु के शिक्षामृत को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद बस अरे मुझे तो यहां से भी रस मिल रहा है अरे मुझे तो यहां से भी रस मिल रहा है अरे मुझे तो यहां से भी रस मिल रहा है तो वे चटोरे की तरह से हुं? चटोरे लोग लुटेरन के सदृश जहां जहां घर घर हाट बाजार में मानो प्रेम को खोजते ही डोले हैं हाँ जैसे चटोरा जो ना वह क्या है प्रेम को ढूंढने के तय कभी, कभी यहां जा रहे हो कभी यहां जा रहे हो कभी यहां जा रहे हो इधर उधर सब जगह जाने में लगभग है किंतु प्रेम को कैसे हो प्राप्त तो न करी सके क्योंकि भाई मालूम ही ना है कि प्रेम होवे वे है प्रेम तो हृदय में दे ही दियो तो तेरे परंतु तू अभी तक समझ ना पाया तू तो दूसरन पे जा जाके ढूंढने में लगो वे हो अरे तेरे पास प्रेम है अरे तेरे पास तो अच्छो प्रेम है अरे तेरे पास तो बासे भी अच्छो प्रेम है अरे तेरे पास तो बासे भी अच्छो प्रेम है तू तो बाके प्रेम को चखने में लगो वे अरे बा प्रेम तू चख ही है सके कि वो तो वाको प्रेम है ना वो तो वाको प्रेम है तेरो प्रेम थोड़ी ना है तो कहो कि ऐसे ही बिना पूरे भाव श्रद्धा को साधक परमारथ के बाजार में बड़े साधु संतन के पास जा रहे जाके पास गयो बाके पास गयो बाके पास गयो बाके पास गए सबन के पास जा रहे हो परंतु मसूर दाल के नाज सद्रस अपने साधारण भाव के बदले पे सर्वोपरि प्रेम रस को खरीदना चाह गो अभी तक गुरु चरणन में अनन्य प्रेम नाय नयो जाको निज संपत्ति सु जो उसको निज संपत्ति दीनी है बादशु अभी तक प्रेम भाव अभी तक जागृत नाय भयो जाके अंदर अभी तक ऐसा भावना है कि मुझको जो प्राप्त वस्तु है वह मैं उससे बड़ा कृतार्थ हूं और उसी को अगर मैं संभाल लू तो मेरा जीवन भी समाप्त हो जाए उसके बाद भी मैं उसे नहीं संभाल सकता हूं क्योंकि नित्य निकुंज महल को मुझको मेरे गुरुवर ने दे दिया है हाँ यह भावना को न धारण कर पा रहे हो वह शिक्षामृत वचनामृत हाँ अधरामृत चरणामृत गुरु के द्वारा दिए हुए विभिन्न आशीर्वादों को भी उसने अब तक धारण नहीं परंतु बाकी भी नंतु मन को मूल भाव लेके अपने मन के साधारण भाव को लेके मसूर दाल जैसा भाव है यहां पर अब मसूर मेरे ख्याल से पहले दाल मखनी जैसी नहीं होती होगी हल्की फुल्की होती होगी खाने में बेकार लगती होगी या लाल मसूर होएगी आचार्य ने कही लाल मसूर जो काम की हो ना है वह देखने की होए खाने की ना होए बोले ऐसो साधारण सी दाल मसूर की मांगत मोल मसूर के रस क्यों दर से मन के अंदर तो अभी तक भाव में अनन्न्यता आई नहीं है परंतु रस चाहिए उसको साधु कहां से रस दे देगा मन के अंदर अनन्न्यता आनी आवश्यक है तो सर्वोपरि रस को खरीदना चाह परंतु जो ज्ञाता पुरुष हो जो रसिक जन होंगे जो भजनानंदी होंगे वे बापू दर्शन भी न करा वाके उनको मालूम है क्योंकि इसके अंदर अभी तक अनन्यता नहीं आई है अनन्यता का मतलब है कि एक जगह पर बैठ जाना हाँ उठना नहीं कि बस मेरे जीवन का सफर अब यहीं पर ही जाके समाप्त तो होता है इसके आगे जाना मुझे नहीं पर जो चटोरा बन गया वह तो चटोरा इधर से उधर भाग रियो है आ, अपने गुरु जनन को छोड़ छोड़ वह हमारे यहां ना जब कोई बच्चा बाहर खा गए तो जिस दिन घर के खाने को स्वाद लग गये हो, तेरह बाहर जानो बंद है जाएगा अभी तुझे जितनो बाहर जाना तू चलो जा परंतु जिस दिन घर के खाने को तुझे स्वाद लग गयो उस दिन के बाद से तुझको बाहर नहीं जाना है तो ठीक उसी प्रकार तुझे घर को भोजन कड़वो लग रहे रो घर को भोजन नीरस लग रहे रो घर के भोजन के अंदर तुझे पचास परेशानियां दिख रही होंगी क्योंकि क्यों तुझे अभी तक स्वाद ना लगो चटोरो बनो भयो हाँ कहा से ये चाट मिल जाए तो बाकी तई कही कि जिस दिन तुझे ये अन्यता आ गई और घर को भोजन अच्छो लगने लगो तो कभी कभी चाट खाली नहीं परंतु वह चाट ना भोजन के संग खाई भोजन के संग वह चाट खाई घर के अंदर खाई वह बड़ी स्वाद देवेगी क्यों क्योंकि जब अपनों नहीं छोड़ो और जो दूसरा उसमें छप्पन भोग में लियो तो वह बड़ो स्वाद देवे अपनो छोड़ दियो तो वह कभी स्वाद ना है मिलेगा वो भटक तो फिरे गो परंतु यहां श्वेत केतु गुरु ने कह दी कि 400 गैया देता हूं एक हजार हो जाए तो मेरे पास आ जाना गुरु की बात को मान लिया इतने पढ़े हुए थे ज्ञानी थे पंडित थे शास्त्रज्ञ थे परंतु उसके बाद भी ब्रह्मज्ञानी नहीं थे रस के अंदर अभी तक नहीं पहुंचे थे पर गुरु ने बात कह दी कि सब छोड़ दे जितना पढ़ा उसे सबको छोड़ एक कुछ भी नियम नहीं करना है बस 400 सौ गैया ले हजार हो जाए तो वापस आ जाना गुरु की बात मान ली और मानने के बाद सीधे चले गए जंगल में जंगल में गए जंगल में जाने के बाद गैयाओं को चराते और बस वहीं बैठ जाते नदी बह रही है कभी नदी के किनारे बह गए कल कल करता हुआ वह जल रब हो रहा है उस जल के ही शब्दों को सुनने लगे आंख बंद कर ली तंद्रा लग गई कभी देखते तो आसमान की तरफ देखते रहते कभी सूर्य की तरफ देखते कभी संध्या होती तो पूर्णिमा के चंद्रमा के दर्शन करते हुए रहते हैं जीवन के अंदर आप कुछ कार्य ही नहीं बचा धीरे धीरे जितने भी शास्त्र पढ़े वह सबके शब्द शास्त्र भूलने लगे क्योंकि अध्ययन करना उसका स्वाध्याय करना बड़ा जरूरी होता है अगर आप स्वाध्याय नहीं करो तो वह भी भूल जाते हो धीरे धीरे करके वह सब स्वाध्याय सब बंद हो गया बस मौज़ में रहते, कुछ काम नहीं था चार सौ हैं, जब हजार होंगी तब गुरु के पास जाना है दिन भर बस जंगलों में एक जगह से दूसरे स्थान पे चलना फिरना कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि एक दिन इस संध्या का समय था झिंगूर बोल रहे थे झिंगूर आवाज कर रहे हैं तो वह भी बैठ गए और आंख बंद करके झिंगूरों की आवाज सुनने लगे और झिंगूरों की आवाज सुनते सुनते में कब उनको समाधि लगने लगी यह उनको मालूम नहीं चला और झिंगूरों की आवाज में ही उनको आवाज अपने आप समाधि लगने लगी उन्हें बड़ा आनंद आया कुछ समय के बाद वह जब नदी के किनारे होते नदी के उन कलर में जल से बह जल का जो आवाज थी उसकी ध्वनि में ही कभी समाधि लगा लेते कभी वह सुंदरतम उस आकाश को देखते तो उस आकाश को देख के बैठ जाते ध्यानस्थ होके बैठ जाते और ध्यान होते होते महाराज कब कितना लंबा ध्यान लगा यह नहीं मालूम चला धीरे धीरे उनका हृदय ही जैसे वन की तरह से, की तरह तरह से से कुंज सुंदर बन गया सब जितने भी शास्त्र थे सब जीवन में से चले गए सब अक्षर जितने भी जीवन के अंदर काले बन ग्रहण बने हुए थे सब जीवन में से चले गए अब तो बस जहां होते बस मौज मस्ती में रहते हर आराम से अपना ध्यान लगाते रहते पर एक दिन जाके याद आया अरे गुरु ने कही थी कि एक हजार गैया हो जाए तो लेके आ जाना आज सब गैयाओं को बुलाया और बुलाकर गिनती करी तो एक हजार हो चुकी थी एक हजार गैया हो गई गुरु के पास भागे भागे गए गुरु से बोली हे hey गुरुदेव मैं एक हजार गैयाओं को लेके आ गया हूं आ, प्रणाम करते ही जैसे बोले गुरु बोले एक हजार नहीं एक, एक गैया लेके आया है गुरु बोले नहीं मैं एक हजार ही लेके आया हूं बोले नहीं तू एक हजार लेके तो आया है परंतु तेरा मन भी एक गैया की तरह से सुकुमल बन चुका है तू अब एक हजार एक हाँ तू एक और ज्यादा तू अब गैया बन चुका है क्योंकि तेरे जीवन से शास्त्र जा चुके हैं और अब जो जानने योग्य है जो जानने योग्य था उसको तुमने जान लिया है अब और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है तो शास्त्र भी जानो तो उतने जानो जितना आपका भजन सुदृढ़ हो सके इतने मत जानने की चेष्टा करो जिससे तुम्हारा भजन बाधित हो जाए एक को पकड़ो मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी को पकड़ू ठाकुर जी की सेवा कर सकू हमारे यहां तो ये यही बात श्री रूप गोस्वामी एक तरफ तो क्या कर रहे हैं गोस्वामी हैं, आचार्य है शिक्षा भी कड़े उसमें दे रहे हैं नहीं बात करनी नहीं बात करनी आपने गुरु की अवज्ञा करी है परंतु दूसरी तरफ जो श्लोक है निकुंज यूनो रतिकेली सिद्धैलि युक्ति रेक्षण कि क्या क्या युक्ति लेके आऊं कौन कौन सी युक्तियों को करूं जिससे प्रिया प्रीतम आपस में मिल जाए रूप गोस्वामी वैसे पुरुष धेय है परंतु मन से गोपी बने हुए हैं। मन में गोपी का भाव है और गोपी के भाव में वह रूप मंजरी के नाम से है और रूप मंजरी महाराज अब ये कितना प्यारा भाव है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वह श्री राधा रानी से उन्होंने बोला था कि मैं तो वही आऊंगा और तुमसे आके मिलूंगा परंतु भगवान श्री कृष्ण के लिए वह इंतजार करने लगी कि ये कब आए और कब आके यह मुझसे से मिले परंतु राधा रानी कुंज के अंदर पहुंच गई और कुंज के अंदर पहुंच के बारम बार इंतजार कर रही है कि अब आए तब आए अब आए तब आए परंतु कन्हैया तो आई ही नहीं रहा कन्हैया आ नहीं रहा है यहां पे इंतजार कर रही हैं सोच रही हैं कि कहा क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया बाकी के भावों में तो आचार्यों ने बड़ा अच्छा भाव भी दिया है कहा है गवेश गवेश यंता वन्योन्यम कला वृंदावनातरे युवाम लपस्ये हारिणम पारितोषिकम हे नाथ श्री कृष्ण हे श्री राधिके तुम दोनों विरह अवस्था में वृंदावन में जब एक दूसरे को खोजते हुए फिरोगे तब मैं तुम्हारा मिलन करा तुम दोनों को हार पर और आ, हारों से आभूषणों का कब में वह पुरस्कार प्राप्त करूंगी ये हमारे यहाँ के गोपी भाव के अंदर सबसे बड़ी सेवा है कि भगवान श्री राधा कृष्ण एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और वह मिलना चाहते हैं तो उनकी समझ में नहीं आ रहा कैसे मिलें कोई कहीं पर है कोई किसी कुंज के अंदर है किसी के गुरुजन कहीं बैठे हुए हैं कोई किसी और सेवाओं में लिप्त है उस समय पर मंजरियों का गोपी रूप वह श्री राधा रानी की प्रिय प्रिय सखियों का हाँ यह दासियों का यह मुख्य कार्य होता है कि भगवान श्री राधा कृष्ण को मिला दें और मिलाने के बाद जब श्री राधा कृष्ण प्रसन्न हो तो वह जो पुरस्कार दें उसी को ही अपना जीवन का सर्वस्व समझे तो श्री रूप गोस्वामी वह गोपी का रूप और गोपी का नाम है उनका रूप मंजरी तो यहां पर श्री राधा रानी एक निकुंज के अंदर बैठी हुई है और उस निकुंज के अंदर बैठी हुई श्री राधा रानी और उन राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है कि श्री कृष्ण आवे और मैं श्री कृष्ण से मिलन करूं बड़ी मुश्किल से तो अपने गुरु देखो बहुत बड़ी बात है भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त जितनी भी गोपियां गोपजन हैं उन सबकी आंखों के तारे हैं और श्री राधा रानी वह पूरे विष्भानुपुर श्री बरसाना धाम उसमें जितने भी परसाना निवासी हैं उन सबकी आंखों का तारा है अब जो आंखों का तारा होता है वह हमेशा आंखों के सामने ही रहता है और यह श्री राधा रानी वहां से सबकी आंखों से छुपती हुई कृष्ण मिलन को आ सके इसके लिए बहुत सारे प्रयोगों को करा जाता है कि कोई भी दुबे कोई भी बाधा नहीं आ पाए अगर कोई भी बाधा आ गई तो भगवान राधा कृष्ण का मिलन नहीं हो पाएगा कृष्ण को भी अपने यहां से निकाल अपने नंदगांव से निकालकर उस निकुंज तक ले आए जहां पर श्री राधा हो और राधा रानी को भी बड़साने से समस्त अपने अभिभावकों गुरुजनों के पास से निकालकर वरिष्ठ जनों से इनके पास से निकालकर चुपचाप कोई भी ना देख पाए दूर दूर तक हां श्री कृष्ण से मिला दे बहुत बड़ा कार्य है इस कार्य के अंदर निपुणा अगर कोई है तो वह राधा रानी की दासियां हैं जो मंजरी कही गई हैं वह गोपियां तो यहां पर श्री राधा रानी मिलने के लिए आई हैं बड़ा बहाने बनाए बहाने बनाने के बाद जैसे तैसे करके पहुंची परंतु श्री कृष्ण नहीं मिल रहे तब श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अगहर बलिवरद प्रयान प्रिया वृषभव पुष्पा दैत्यनासला चंद्रावली स्थित वन कदा नेश्यामी ताम मुकुंद मदीश्वर कहते हैं कि नंदीश्वर पे थोड़ा सा समय के लिए आपस में मिले थे परंतु राधा कुंड पर पूर्ण मिलन होना है राधा कुंड पर अब मिलना है पर राधा मिलन की आकांक्षा से सूर्य पूजा का बहाना करकर वह तो व्याकुलता से भरी हुई कुंड के तीर पर पहुंच चुकी राधा कुंड में पहुंच चुकी है किंतु श्याम कहा है कृष्ण कहां है कृष्ण तो दीख नहीं रहे कृष्ण कहां दीख है? कृष्ण को ढूंढने का कार्य किसने लिया श्री रूप मंजरी ने लिया रूप मंजरी अब एक एक कुंज में एक एक गोपी की कुंज में जा रही है एक एक सखी की कुंज में जा रही है कृष्ण कहां है कृष्ण कहां है कृष्ण कहां है कृष्ण को ढूंढ रही है और कृष्ण को ढूंढते ढूंढते बैठ नहीं रही है क्योंकि उसके अब जीवन का एकमात्र संकल्प है कृष्ण को ढूंढ तो इधर उधर खोजती हुई एक सखी की कुंज से दूसरी सखी की कुंज में जाती हुई एक कुंज से दूसरी कुंज में जाती हुई वह जब चंद्रावली की कुंज में पहुंची तो वहां वह चंद्रावली के संग बैठे हुए हस प्रयास कर रहे थे तो जैसे ही रूप मंजरी ने इसको देखा कि भगवान श्री कृष्ण और वह भी चंद्रावली के संग बैठे है और मेरी श्यामा जू राधा कुंड के तट पर बैठी हुई श्याम का इंतजार कर रही है तब श्री रूपमंजरी मंजरी ने कहा अगहर बलि प्रयान्वे वृषभ पुषा दैत्यनाद कि हे अगहर, हे मुकुंद कंस के अनुचर किसी वृषभकार दैत्य ने वृंदावन आकर तुम्हारे प्रिय नए बैल को वृष पर आक्रमण कर दिया है तो शीघ्र ही चलकर उसकी रक्षा करो बात जो कही बड़ी गुप्त कही चंद्रावली की तो समझ में ऐसा आया कि वो बहुत एक कंस का दानव राक्षस आया हुआ है असुर आया हुआ है और उसने आके आक्रमण कर दिया है तो वहां पर वृक्ष पर तुम्हारे आ, तो हरे आप तो आकर उसकी रक्षा करो तो रसिक शिरोमणि तो समझ गए भगवान श्री कृष्ण तो समझ गए कि चक्कर क्या है ये रूपमंजरी क्या कहना चाहती है परंतु चंद्रावली जो है ना वह इतनी भोली है कि वह समझ नहीं पाती है राधा रानी की सखिया जो हैं वह चतुर हैं और यह जो चंद्रावली बड़ी भोली है इसकी अकल में कुछ पड़ता पड़ता नहीं है तो वह कहना तो यह चाह रही थी कि रूप मंजरी कह रही है कि प्रिया जी को विरह नाम का असुर सता रहा है श्री प्रिया जी को विरह नाम का एक राक्षस आया हुआ है और वो बड़ा सता रहा है बड़ा परेशान कर रहा है और वे अघहर है विरह दैत्य का नाश करने वाले में आप समर्थ हो हाँ अघहर आप जो हो वह दैत्य का नाश करने में समर्थ हो तो आप चलके के उस विरह नाम का जो असुर है जो श्री प्रिया जी को सता रहा है आप चलकर उसका नाश करो कर उनके श्रीमुख की हास्य चंद्रिका से श्रीमती श्री, श्री राधा रानी का यह विरह जो ताप होता है वह नष्ट हो जाता है भगवान की इसमित को देखकर इसीलिए वे मुकुंद भी कहलाते हैं तो श्री कृष्ण बोले चंद्रावली से हे hey, चंद्रावली प्रिय मैं अब जा रहा हूं वृक्ष की रक्षा करने के लिए पता नहीं अब कितना समय लगे कितनी लड़ाई हो कितनी देर लगे कितनी देर के बाद मुझे उस उसके ऊपर मैं काबू पा सकूं नियंत्रण कर सकूं उसे मार सकूं तो मेरा इंतजार मत करना क्योंकि अब तो विपत्ति आ चुकी है इतनी बड़ी विपत्ति असुर का यह है ये कंस का यह असुर आया हुआ है चंद्रावली बोली चंद्रावली चील भगवान मैं बिल्कुल इंतजार नहीं करूंगी और ये ये है रूप मंजरी हा? ये इतनी चतुर है जिस प्रकार से उन्होंने इस बात को कहा कि अगर मुझे लौटने में विलंब हो जाए तो तुम बुरा भी मत मानना क्योंकि असुर कितना बड़ा होता है तुम जानती हो मैं तो छोटा सा हूं तो उसे मुझे पकड़ना पड़ेगा उसे लड़ाई करनी पड़ेगी किस रूप में आया है और उसके बाद फिर मैं उसे मारूं और मारने के बाद उसका सब इन, आ, अंतिम सब क्रियाकलापों को करूं और उसने क्या तहस नहस करा उस सब को देखूं तो और मेरे जितने भी वहां ब्रजवासी जन हो वह रो रहे हो उन सबको मैं शांत करूं इन सब में बहुत समय लगेगा चंद्रावली तो मेरा इंतजार मत कर रहा अगर मैं विलंब से आऊं तो कोई बात नहीं है चंद्रावली हाथ जोड़े हाँ भगवन कोई बात नहीं और रूप मंजरी तो। मेरी बात ना बिगड़े और लिया और लेके रूप मंजरी के संग भगवान श्री कृष्ण चंद्रावली की कुंज से निकल के राधा कुंड जाने लगे सो भगवान वहां पर जाके मिलाया और वहां पे जब मिलाने को है तो वहां पर मंजरियां जो है वह जो सेवा कर रही है श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रही है भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए आ रहे हैं कोई कर रही है राधे अब तो मैं रोने की आवश्यकता नहीं अरे तुम रोगी तो भगवान श्री कृष्ण के प्राणों को कितना आघात तो होगा वह कोई चित्रावली बना रही है कोई पत्रावली बना रही है क्या ध्यान करके बना रही है श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए श्री कृष्ण की प्रसन्नता उसके अंदर श्री कृष्ण को राधा रानी का श्रृंगार कैसा लगता है यह ध्यान में रखकर वह श्रृंगार कर रही है राधा रानी कहती है अरे मेरे कान इतने खराब है क्या जो तू पुष्प लगाना चाहती है बोले नहीं नहीं कान खराब नहीं है परंतु अच्छी वस्तुओं को अगर और अच्छी जगह पर रखा जाए तो उसका सौंदर्य और बढ़ जाता है तो राधे ये पुष्प जो है ना यह तो आपका सौंदर्य में रह कर उस सौंदर्य को और ज्यादा बढ़ाने की चेष्टा करना चाहते सेवा करना चाहते हैं ये भाव है इन फूलों का अरे अगर आप इनको नहीं अपनाओगे तो यह तो पड़े हुए रहेंगे जैसे इस बात को अच्छा ये बात है कोई बात नहीं मेरे ऊपर तू अब मेरे कानों पर फूल पत्रावली बनाई बाजूबंद पहनाए अब जो चूड़ियां पहनाई जा रही हैं वे नीले रंग की चूड़ियां हैं और इस प्रकार से पहना रही हैं इन नीले रंग की चूड़ियों को कि जब राधा रानी रास करें तो उसकी आवाज जो हो वह सुमधुर के भगवान श्री कृष्ण के कर्णरध्रो में जाए तो भगवान श्री कृष्ण को जैसे ब्रह्मनाद की प्राप्ति हो जाए वहीं पर ही ब्रह्म की समाधि लग जाए श्री राधा रानी की समाधि लग जाए क्योंकि राधा रानी के जैसे नपुर है उनसे जैसी संगीत निकलता है वैसा ही संगीत श्री राधा रानी की नीली चूड़ियों से निकलता है तो जो याम यापेक्षणिया जो इन सब युक्तियों को जानती हो जो इन सब सेवाओं को जानती हो जो सेवा में अति निपुण हो भाई सेवा करने का कार्य सबसे पहले क्या होता है हमारे यहां तो आचार्यों ने हर जगह पर इस बात को कहा है ये कि सेवा जो होती है ना वह गुरु चरणों से एवं साधने जे धोन चाही सिद्ध देहे तहा पाई पकवा पक्व पात्र से विचार पाकिले से से प्रेम भक्ति अपक्वे अपक्ति भक्ति लक्षण तत्व सिद्ध देहे तहा पाए बोले जो तुम यहां सेवा करोगे ना जो यहां सेवा करोगे श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं यहां सेवा करते हुए जब तुम्हारा यहाँ की सेवा में मन लग जाएगा दक्षता आ जाएगी तुम्हें सिद्ध देहे देहा पाए बोले वही सेवा जो यहां वाली सेवा है ना वो वहां मिलेगी पक्वा पक्व मात्र से विचार क्यों क्योंकि यहां पे तुम्हारी परिपक्व अवस्था हो चुकी है तुमने यहां पर ठाकुर जी की साक्षात जिस भाव से तुमने सेवा करी है ना वही सेवा से खुश होकर ठाकुर जी तुमको वहां की सेवा प्राप्त कराएंगे पाकिले से प्रेम भक्ति अपक्वे साधन भक्ति लक्षण तत्वसार न? तो ये बड़ा जरूरी है यहाँ कि हमारी जो जब भी हम अपनी सेवाओं को करें उन सेवा में हमेशा इस भावना को धारण करके रहें कि साधने जे ध्वन चाहिए सिद्ध देहे तहां पाई जो साधन में जो जिस धन को चाहिए होता है ना हमको कि मुझे जिस वस्तु चाहिए मुझे श्री प्रिय लालजू की सेवा की प्राप्ति हो और किस सेवा की प्राप्ति हो नहीं मालूम यहां की सेवा में किस में मन लग रहा है यहाँ की जिस सेवा के अंदर मन लग जाएगा बस वही सेवा तुमको वहां पर प्राप्त होगी पचास सेवाएं करने की बर्तन मांजना है बर्तन मांझना है और कुछ नहीं कर रहा संप्रदाय के अंदर एक साधु होते थे उनको गुरुजी ने कह दिया कि तुम्हें बस सब्जी काटनी है आए गुरुचरण की वो मंत्र दीक्षा कुछ भी नहीं दी और बस कह दिया तुझे सब्जी काटनी है पर गुरु चरण की ऐसी बात मानी कि 12 वर्ष तक सब्जी काटते रहे और कुछ भी याद नहीं था अब गुरु जी का अवस्था ज्यादा अब होने लगी तो वहां पे अब अगला गुरु किसको नियुक्त करा जाए इस बात की चर्चा चलने लगी सब लोगों को बुलाया अपने शिष्यों को सब शिष्यों से कहा कि तुम अपने अपने मन के विचारों को कहो सबने अपने अपने मन के विचारों को कहा फिर यह जो शिष्य बारह वर्षों से जो सिर्फ सब्जी काटते थे इनसे कहा तुम अपने विचार को कहो मैं सत्य बताता हूं उनकी कथा में मुझे अब उनका विचार तो वह याद नहीं परंतु उन्होंने ये नहीं कहा ठाकुर जी उन्होंने ये नहीं कहा गुरुवर तुमने बारह वर्ष तक तो सब्जी कटवाई अब मुझसे मेरे विचार जानना चाहते हो नहीं सब्जी काटते ही काटते ही सिर्फ सेवा का भाव करते करते ही उनको गुरु की प्रसन्नता गुरु की सेवा भी प्राप्त तो हो गई और उन गुरु की सेवा से उन्हें ठाकुर जी की सेवा भी प्राप्त तो हो गई उन ठाकुर जी की सेवा अब वह नित्य धाम वृंदावन के अंदर जब श्री राधा रानी ठाकुर जी के नंदालय में जाके भोजन बनाने का काम करने वाली है तो उससे पहले भागी सब्जी काटा करते थे सब्जी काटते काटते मन लग गया रस आना चाहिए ना सेवा में तो अगर मन नहीं लगा रस के अंदर तो अभी फिर कहां से अभी प्रवेश हो जाएगा सुबृंदावन की संप्रदाय में महाराज बस सब्जी काटते काटते मन इतना तार हो गया कि जब वह अपने उन्होंने मन की बात को जब गुरु के समक्ष कहा कि गुरु जी जीवन के अंदर सेवा से बड़ी वस्तु कुछ नहीं है बोले बस गुरु तो, तो, तो तुम्हें ही बनना है क्योंकि तुम इस बात को जानते हो तो अद्भुत बहुत सारी सेवाएं हैं किसी की बर्तन माजने की सेवा है बर्तन माजने से ही हो गया श्री लाभादास जी तो सिर्फ गुरु सेवा करा करते थे उसके बाद ही उन्हें ठाकुर जी की सेवा के अंदर जो गुरु सेवा कर रहे हैं उस गुरु सेवा के अंदर ही प्रवेश प्राप्त हो गया श्री निवासाचार्य वृंदावन की वृंदावन के अंदर रास की सेवा कर रहे हैं उस रास की सेवा में श्री राधा रानी का नुपुर जो था वह एक टूट गया बड़े दिन हो गए परंतु यहाँ वापस अपनी देह में लौट के नहीं आए नित्यधाम वृंदावन में मंजरी स्वरूप में पहुंचे हुए थे तो श्री रामचंद्र कविराज उनके पास बैठे शिष्य है उनके और बैठकर वह भी गोपी रूप लेके पहुंच गए गोपी रूप लेके पहुंचे उन्होंने ढूंढा ढूंढने के बाद जाके प्राप्त हुआ अरे श्रीनिवासाचार्य मेरे गुरुवर तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप बोले अरे यहाँ पे ये राधा रानी अभी रास कर रही थी उनका एक नुपुर टूट गया वो नुपुर ढूंढ रहा हूँ नुपुर ढूंढा ढूंढते ही मिला मिलते ही श्रीनिवासाचार्य को श्रीनिवासाचार्य ने वह दिया श्री गोपाल भट्ट जी जो गुड़मंजरी है उनको गुड़मंजरी जी से गया रूप को रूप से गया श्री ललिता जी को और फिर श्री राधा रानी को राधा को वह नुपुर पहुंचा पहुंचने के बाद राधा बड़ी खुश हुई पूछती है किसने दिया है नुपुर कौन लेके आया किसने चेष्टा करी सेवा है ना तो पूछा तो पूछने के बाद उन्होंने कहा कि ये लाली लेके आई तो श्रीनिवासाचार्य जी को खड़ा कर दिया श्रीनिवासाचार्य जी बोले मैंने नहीं ढूंढा मेरे से चेले में ढूंढाए रामचंद्र का ने ढूंढा है रामचंद्र कविराज जी कहे मुझे थोड़ी ना आना था मैं तो गुरुजी को ढूंढते ढूंढते आया हूं गुरु जी नहीं ढूंढा क्योंकि वही तो उद्योग में लगे हुए थे ढूंढने के आपस में दोनों के दोनों ये कर रहे नहीं मैंने नहीं इन्होंने ढूंढा है शिष्य कह रहा है गुरु ने ढूंढा है, है गुरु कह रहा है शिष्य ने ढूंढा है आखिरी में राधा रानी बोली अट हट है गई बात सुनो इधर राधा रानी रामचंद्र कविराज को बुलाती है और श्रीनिवासाचार्य को बुलाती है और अपने द्वारा चर्बित जो उनकी तांबुल है बीड़ी है उसको लेती हैं और उसको देती हैं। प्रसादी। आज आनंद कि तुमने मेरी बहन है ढूंढ के दे दी नहीं। उसको लिया। श्री रामचंद्र कविराज ने अपनी दुपट्टे के छोर पे बांध लिया और बांधने के बाद लौट के आ गए लौट के आए वैष्णव जगत में वृंदावन में बड़ा उल्लास कि वाह श्री श्रीनिवासाचार्य वापस आ गए आ, हमारे श्री रामचंद्र कविराज वापस आ गए परंतु एक अद्भुत सुगंध आ रही है अद्भुत सुगंध आ रही है क्या सुगंध है ये नहीं वहां पर अद्भुत सुगंध आ रही है सब मदमस्त हुए जा रहे हैं उस सुगंध के अंदर किसी को नहीं पता वह सुगंध कैसी है सब पूछने लगे श्रीनिवासाचार्य जी से कि सुगंधी कैसी आ रही है बोले रामचंद्र कविराज ने एक बहुमूल्य प्रसादी को अपने आ, अंबर में छुपा रखा है सुगंधी उसमें से ही आ रही है अब मिला तो नित्य धाम वृंदावन के अंदर था परंतु वह यहाँ के भी अंबर में लख के गांठ बांध के आ आगे महाराजों से खोला गया और वैष्णव जगत में श्री राधा रानी की वह प्रसादी तांबुल को श्री रामचंद्र कविराज ने सबको बांटा तो जो निकुंज युनो रतिकेली सिद्ध ही या, या लिभिर युक्ति रपेक्षणी किन किन युक्तियों से श्री राधा कृष्ण को का मिलन करवाए श्री राधा रानी मिलन को है तो उससे पहले राधा रानी का श्रृंगार इस प्रकार से हो जाए कि श्रृंगार हुआ नीले रंग की चूड़ियां पहनी सब करा और करते ही भगवान श्री कृष्ण आए और आते ही बोले वाह राधा रानी आज तुम्हारी चूड़िया बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं तो है अति वल्ल तो वो क्या होता है इतनी दक्ष है ना सेवाओं में हमारे यहाँ की राधा दासिया मंजरिया हमारे यहाँ के गुरुचरण कि वह प्रिया प्रीतम के बहुत प्रिय बन जाते हैं उनसे फिर राधा रानी और खुश हो जाती हैं। राधा रानी फिर कहती है उन गुरु चरणों से मंजरियों से तू आज से रोज अब मेरा श्रृंगार करेगी क्योंकि तेरे श्रृंगार करने से ठाकुर जी खुश हो जाए ठाकुर जी बस सब कुछ भूल जाते हैं बस मुझे ही देखते रहते हैं राधा रानी के जीवन का धन है जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को निहारती रहे राधा और भगवान श्री कृष्ण का एकमात्र धन की श्री राधा रानी उनको निहारती रहे तो क्या है तत्राती तत्रातिदाक्ष अति वल्लभस्य जो अति बल्लभ है बल्लभ नहीं है अति प्रिया है अति प्रिया तो हमारे यहां के कौन अति प्रिया है बोले श्री गुरुदेव हमारे अति प्रिया है वंदे गुरु श्री चरणारविंदम हम उन्हीं गुरु चरणों के चरण कमलों में बारंबार वंदना करते हैं कि भगवान हमें भी उस सेवा को करने का जीवन में लाभ दीजिए उस सेवा को सिखाइए जिससे हम भी एक दिन श्री प्रिया प्रियतम की उन सेवा में पहुंच सकें और उनकी सेवा को करते हुए उनकी प्रिया अति प्रिया बन जाए जय जय श्री राधे श्याम